रजब नाम के मुसलमान फकीर बहुत ऊंची कमाई के धनी हो गए वे जुआनी में शादी के लिए निकले थे सांगानेर के तरफ जाना था जयपुर के पास है सांगानेर अभी हवाई अड्डा बना है जयपुर का सांगानेर से गुजरे थे आमेर की तरफ से सांगानेर से आमेर में दादू जी का आश्रम था उस युवक मुसलमान की ऐसी नेक नियत नेक कमाई नेक नजरिया थी कि यार रुको शादी तो नका करने वाले करेंगे जाएंगे तो जाएंगे लेकिन असली शादी तो अल्लाह के साथ कराने वाले फकीरों के द्वार पे होती है वो दादूजी महाराज का यहाँ आस्थान है चलो उधर चलते अब बराती के, के तुम शादी करने जा रहे हो बाबाओ के पास जा रहे बोले शादी तो होगी तो बोली है ये मौका संतों के कदमों में जाने का मौका काय को चुके चलो अपने बराती मित्रों को लेकर और जब गए सत्संग चला सत्संग पूरा हुआ दादू जी का श्लोक उठ के चल दिए बोले चलो दुल्हा बोले वो बाबा से जरा बात तो कर ले बाबा जी की नूरानी निगाह तो जरा पड़ जाए बाबा जी के निकट गए उसकी नम्रता सदभाव बाबा जी ने देखा देखा के ये तो कोई ऊंचा रूह है इश्क इलाही इश्क नूरानी का यह तो कोई खास पथिक है बोले रज्जब ये सब क्या बांधा है मुकुट बुकुट ये सब क्या खेल है मानो बाबा जी और रज्जब कोई पुराने परिचित हो रज्जब ये क्या खेल है बोले बाबा ऐसे ऐसे है शादी के फंदे में फंसने जा रहा हूं दादू जी ने कहा रज्जब तूने गजब किया सिर पे बांधा मोर मोर पंख लगाए आया था हरी भजन को चला नरक की ओर बाबा अब ऐसा ही है तो अब आपके कदम नशीन पर चलेंगे फकीरी की अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे फकीरी की तो ऐसी की कि रज्जब दादू जी के कदमों में आ बैठे और रज्जब इतने ऊंचे कवि ऊंचे भक्त तो हो गए मुसलमान तो उनको स्नेह करते लेकिन दिलोजान से हिंदू साधु भी रज्जब का दृष्टान देते और रज्जब जी को स्नेह करते ऐसे ही दादू जी का एक शिष्य हो गया बखाना बखाना इतना सुंदर कंठ इतना सुंदर लेकिन गीत गाता था संसारी इश्क के इलाई इश्क के नहीं लवर लवरियों के गीत मनाता गाता उसे इनाम मिलते तालियां बजती खुशामत खोरो खुशामत में मगरूरी से वो जिंदगी बिताया जा रहा था एक दिन दादू महाराज के दर्शन करने आया और वहां एक गीत ललकारा दादू जी ने देखा कि युवक का कंठ तो बढ़िया है चेहरा भी सुंदर है लेकिन भाव असुंदर को चिंतन करने से इसका भविष्य असुंदर हो जाएगा दादू दीन दयाल ने दया की बखाने को प्यार की निगाह से देखा सुंदर शरीर कंठ होली गंदे गीत मन मनमूरखते यू ही जन्म गवायो साईं केरी सेवना न कीनी की काल गयो सदगुरु के शब्द पढ़ते ही बखाना के दिल में गहरी चोट लगी बात तो सच्ची जिंदगी के दिन बीते जा रहे हैं। ये अशरफिया हीरे जवाहरात जैसे बिल्क का सम्राट आखरी में सिर पटक पटक के हजार बैगमों को सामने खड़ी कर दी सजा धजा के बेकार है बेकार है ये हीरे जवाहरा बेकार है मेरी प्यास न बुझा सके अपने युवराज की बलि दिया शेख के कहने से बेकार है बेकार है चल दिया जंगल के तरफ और गय भी आवाज आया कि कहा जा रहे हो जरा रुको जिस शांति को जिस इश्क मिजाजी इश्क नूरानी इश्क अलहि को चाहते हो वो न हीरे जवाहरात में मिलेगा न बेगमो में मिले, मिलेगा न सुल्तान बनने में मिलेगा न नवान बनने में मिलेगा अगर है शौक मिलने का तो कर खिज्मत फकी फकीरों की ये जो हर नहीं मिलता मियां अमीरों के खजाने में बिल्क का सम्राट रुका ये सुंदर सीख रहमत भरी और दुआ और दिलदारी से भरी हुई आवाज किसी पहुंचे हुए फकीर की हो सचमुच में फकीर की निगाह सम्राट पे पड़ी और सम्राट की निगाह फकीर के कदमों पे पड़ी विलासी सम्राट की जिंदगी बदल गई जो ऐश में काम विकार में और दूसरों की कुर्बानियां लेकर अपना अहम पोषने में जिंदगी तबाह हो रही थी वो अब अल्लाह की बंदगी शांत आत्मा चिंतन करे माला श्वासोश्वास की जैसे कबीर जी ने कहा अंतर आत्मा की यात्रा करने में वो अपना जीवन धन्य करने लगा अल्लाह में परमात्मा में प्रेम तो करते हुए सब दिखते हैं लेकिन भगवान से दुनवी चीजें चाहते तो नाम भगवान का अल्लाह का है लेकिन ईश्वर को होता है इसलिए नश्वर चीजें नश्वर जिंदगी और नश्वर फल मिलकर जीव आत्मा को बार बार नाश के चक्र में घुमा रहे हैं। अगर वही प्रेम सत्संग के द्वारा भगवान में निष्काम भाव से आ जाए कामनाएं नहीं, बस अल्लाह को प्यार करते क्योंकि अल्लाह प्रेम स्वरूप है भगवान को प्रेम करते क्योंकि प्रेम स्वरूप है प्रेम के बिना रहा नहीं जाता किस प्रेम करते हैं अल्लाह ये दे देगा वो दे देगा तो सौदे बाजी एक बड़े ऊंचे संत थे किसी ने बड़ी कीमती शाल उड़ा दी बोले मिया क्यों इतनी महंगी शाल उड़ाता है बनिया हो तुम काम धंधा करते हो बनियागिरी का फिर इतना घाटा क्यों बोले बाबा हम बनिया हैं घाटे का सौदा नहीं करते यहाँ हम एक शाल उड़ाएंगे खुदा के यहां हमें तो हजारों शाले मिलेगी बाबा भी बड़े मोजिले थे बोले हजार मिलेगी तो ये बात ठीक है तो एक तो अभी ले गया ले जा 999 बाद में देखा जाएगा तुम तो मोहब्बत से नहीं उड़ाता है हजार शाल के लालच से उड़ाता है ताकि अभी तो लोभ छूटे भविष्य में हजार साल मिलेगी उसका क्या होगा देखा जाए तो लोभ के भाव से अथवा मृत्यु के डर के भाव से जो आदमी को नेकी के रास्ते चलाते हैं ग्रंथ शास्त्र मजहब वो अपनी जगह पर है लेकिन सत्संग के द्वारा विवेक के द्वारा आदमी बांट कर खाओ सब में एक एक में सब ऐसा करके प्रेम पूर्वक समाज की सुव्यवस्था करते हुए चलते वो तो इसी जन्म में ईश्वर को परमात्मा को हस्ते खेलते पा लेते लोभ से भय से मृत्यु के चिंतन से कोई दानी बने कोई भक्त बने वो लंबा रास्ता है लेकिन भगवान सुख स्वरूप है भगवान ज्ञान स्वरूप है भगवान चैतन्य स्वरूप है भगवान आनंद स्वरूप है और सारे दिन की आपाधापी से थका इंसान इंद्रियां आंख नाक कान जीभ त्वचा इसमें जो तनमात्राए इंद्रियां हैं वो मन में चली जाती मन बुद्धि में चला जाता है बुद्धि इंसान के रूह में जीवात्मा में चली जाती है और जीवात्मा अल्लाह के ईश्वर के गोद में पहुंच जाता है जैसे तरंगित पानी शांत हो जाए ऐसे स्पंदन करता हुआ जीव शांत होता है दूसरे दिन इंद्रियों में पुष्टि आती है मन में आती है बुद्धि में आती इसलिए उस परमेश्वर का नाम है गोविंद गोमाना इंद्रियां इंद्रियों के द्वारा जिस परमेश्वर की सत्ता विचरण करती वो परमात्मा का नाम हिंदू ऋषियों ने गोविंद रखा इस्लाम ने कहा अल्लाह इलाह इलाह अल्लाह के सिवाय कोई नहीं अल्लाह रहमत के सिवाय कौन इतना हर रोज पोषण कर सकता है इंद्रियां जिसमें आराम करती है गोविंद इंद्रिया जिसकी सत्ता से जाती और जिसमें पलती है उसी का नाम गोपाल रखा तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो कीर्तन के साथ भगवान के स्वभाव का भगवान की प्रीति का भगवान के माधुर्य का ज्ञान अगर सत्संग में हो तो कीर्तन करके थोड़ा शांत हो और शांति गहरी होने से प्रशांत होगा प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचार्य व्रत स्थित आ मना संयम मत चित युक्त पहले तो भगवान का कीर्तन भजन करें फिर भगवान की कथा सत्संग सुनते सुनते भगवान के स्वभाव को जानें भगवान के स्वभाव को जानोगे जो जो भगवान के स्वभाव में गहरे उतरोगे त्यों त्यों तुम्हारा क्रोधी स्वभाव कामी स्वभाव मोही स्वभाव डरपोक स्वभाव अथवा दुराचारी स्वभाव क्रूर स्वभाव के कसाई स्वभाव बदलता जाएगा और आप प्रेमी होंगे हितेशी होंगे पर दुख कातरता वाले होंगे और आप भगवत स्वभाव को एक बार जानोगे तो फिर भगवान के रस के बिना भगवान के आनंद के बिना भगवान के माधुर्य के बिना भगवान के ज्ञान के बिना आपका चित कहीं फंसेगा नहीं चौटेगा नहीं जैसे दही को मथ के मक्खन निकाल दिया अब ठंडे पानी में उछालो चाहे लस्सी में उछालो लेकिन मक्खन उनमें होते हुए भी उनसे अलग ऐसे ही आप दुनिया में होते हुए भी दुनिया के विकारों से ऊपर होंगे आप बेटे को जन्म तो दोगे लेकिन कामी आदमी जैसे सुख बुद्धि से पति पत्नी का व्यवहार करता है आप भोजन तो करोगे चटोरा जैसे मजा लेने के लिए खाता है ऐसे नहीं खाओगे आप स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन कर लोगे संसार की परम्परा के लिए बच्चे को जन्म दे दोगे देहाद्या अपने को सजाने के लिए कपड़ा पहनता लेकिन आप अंग को ढकने के लिए वस्त्र पहनोगे आपका खाना पीना पहनना ओढ़ना चलना फिरना सब भगवत रस से सबर हो जाएगा कवि जी ने कहा साधु भाई सज समाधि भली अब समाधान हो गया कि अल्लाह के ईश्वर के सिवाय कोई सार नहीं रे जवाहरातों के खजाने वाले भी आखिर में सिर पटकते पटकते चले गए सिकंदर दारा चले गए सोनी लंका वाले रावण चले गए कारून खजाने के मालिक हाथ खाली करके चले गए तो हम क्या ले जाएंगे, कब तक ले जाएंगे? भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती को उमा राम स्वभाव जे ही जाना ही भजन तजी भावन आना जिसने रोम रोम में रमने वाले सत्य चित आनंद ज्ञान स्वरूप इंसान मात्र के प्राणी मात्र के हितेशी भगवान के स्वभाव को जाना वो भगवान के भजन बिना भजन किसको बोलते बाबा किम लक्षणम भजनम बोले रसनम लक्षणम भजनम भगवान के रस के बिना वो रह नहीं सकता मा राम स्वभाव जे ही जाना ता ही भजन तजी भावना न आना जो उस परमेश्वर के स्वभाव को जानता है वो उसका भजन छोड़कर किसी भी भाव में सत बुद्धि नहीं करता व्यवहार करेगा जैसे रंगमंच पर नाट्यशाला का पात्र कभी राजा बनता है कभी भिखारी बनता है तो कभी कुछ बनता है कभी सेठ साहुकार बनता है तो कभी पुलिस का अमलदार बनता है तो कभी चोर बन जाता है वो रंग मंच पर क्या क्या रंग खेलता है फिर भी अंदर से जानता है मैं जो हूँ सोहू ऐसे ही जिसने सतगुरु की दीक्षा शिक्षा ली और अपने राम स्वभाव को जाना तो समझ जाता है कि ये सारा अभिनय शरीर का मन का बुद्धि का है इसको जानने वाला मैं सच्चिदानंद परमात्मा का अविभाज्य अंग हूँ एक गृहस्थी सज्जन संत थे वो शाम शाम को मुंसिपालिटी के बगीचे में जाते सैर भी करते और कुछ सत्संगी मिलकर बैठते और उनको सत्संग सुनाते वो बोलते कि अपने को पिता मानना दादा मानना शरीर मानना बिल्कुल कल्पना है आपके मन के एक कोने में घुस गया कि मैं दादा हूँ ये मेरा पोता है ये मेरा पुत्र है ये मेरी जाति है ये मेरा मजहब है ये मन रूपी बच्चे के कोने में घुसा हुआ है वास्तविक में आप इस बच्चे के गुलाम मत बनो आप तो ईश्वर के अल्लाह के अमृत पुत्र हो इसीलिए किसी चीज का मोह न करो जो धन आ गया तो आ गया चला गया तो चला गया जो मान मिला सो मिला अपमान हो गया सो हो गया मान को अपमान को धन को याद कर करके राग न करो द्वेष न करो अपने को परेशान न करो पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं मिला अगर माल तो उस माल में खुश है हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है एकाएक एक उसके बेटे का बेटा मर गया सत्संग करने वाले जो सेठ जी थे उनका बेटा मर गया बेटा मर गया बेटे का बेटा पोता मर गया वो घर पे गए पोते की लाश के आगे बड़ा स्यापा करने लगे हाय रे हाय अरे गुड्डू अरे मेरे गुड्डू इसे तो मैं मर जाता अरे मेरे गुड्डू तो क्यों गए अरे अरे, अरे गुड्डू रे गुड्डू भगवान के यहाँ क्या है रे पके सड़े पेड़ तो खड़े और पौधे उखड़ गए रे अरे क्या हो गया अरे रे हाय खूब श्यापा करे सारे सत्संगी देखते चकरा गए आप तो बहू भी रोना धोना बंद कर दिया बेटे ने और दूसरे मेहमानों ने रोना धोना बंद कर दिया उस बूढ़े को मनाने लग गए कि काका आप तो सत्संगी हैं आप तो ब्रह्मज्ञान की कथा करते हैं कोई किसी का नहीं संसार स्वप्न है राग न रखो द्वेष न रखो जो ईश्वर की लीला है उसको समझकर ईश्वर में रहो आप उपदेश देते हो और आप ही रो रहे दादाजी चुप हो जाओ दादाजी मैं हाथ जोड़ती हूँ बहुरानी हाथ जोड़े बेटा जी बोले पिताश्री चुप हो जाओ अब बहुत हो गया अब ये लाश के अब सारे लोग हथा जोड़ी करे देखा माहौल हो चुप हो गए दूसरे तीसरे दिन जब सत्संग करने लगे तो उनके जो मित्र थे दोस्त थे सत्संगी थे बोले आप तो बोलते कोई किसी का नहीं और आपका पोता मरा तो आपने तो ऐसा सिर पटकी की हम ग्रस्ती लोग संसारी लोग भी इतना नहीं रोते आप इतने सारा रो रहे थे तो उसने देखा बोले अच्छा अच्छा ठीक है इसका जवाब बाद में देंगे अभी तो पोता मर गया उसके लिए जो मेहमान आए हैं मेरे बहू के रिश्तेदार आए, ये सब आए ये सत्संग सुनेंगे फिर अपन ये जवाब दे देंगे थोड़े दिन में सत्संग में वो मेहमान वेहमान सब चले गए किसी ने पूछा आप इतना रोए थे बोले पागल हो मैं रोया था मैं तो समझकर अभिनय कर रहा था वो मेरा बेटा मेरी बहू और मेरे रिश्तेदार नासमझी से रो रहे थे और मैं समझदारी से रो रहा था जो समझदारी से रोता है उसको रोने का मजा होता है और परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेता है जो नासमझी से रोता है वो राग में फंसता है द्वेश में फंसता है अपना रूह खराब करता है पागलों रंग पे समझदारी पे रोने से क्या होता है पैसे भी मिलते और मजा भी आता कि अभी नहीं बढ़िया हुआ मैं समझदारी से रो रहा था अगर मैं रोता नहीं और बहू को चुप कराता बेटे को चुप कराता मेहमानों को चुप कराता तो बोले तुम तो क्या है तुमको तो तैयार खाना मिलता है हमारी यहाँ ते गई कले टुकड़ा तो हमारा था हाय रे आए मैं चुप कराता रो आये हाय और करते और परेशानी होती मैंने देखा एक एक को चुप कराना है तो क्या युक्ति करना चाहिए तो गोतामारा अंदर शांत स्वभाव में युक्ति सूझ गई मैंने खुद ही आपा चालू कर दिया चाहे रोकर काम बनाओ चाहे हंस कर काम बनाओ चाहे इंतजार करके काम बनाओ चाहे परमात्मा को पुकार के काम बनाओ अपना काम बनाकर इस संसार से अभिनय करके सफल जीवन जीने की तरकीब सत्संग से सीखने को मिलती है। मैं कई बार कह चुका हूं दुनिया के सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों के सारे प्रमाण पत्र में इकट्ठा कर लेता पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेटों के बंडलों के बंडल सिर पर लेकर घूमता फिर भी मुझे इतना फायदा नहीं होता इतनी शांति इतना ज्ञान इतना माधुर्य इतना लोक मांगल्य में नहीं कर सकता था जितना मेरा सत्संग के द्वारा गुरु कृपा के द्वारा सहज में हो रहा है तो जो सीखने को मिलता है ये लौकिक तो मिलता है आदि दैविक का भी मिलता है आध्यात्मिकता का भी मिलता है और ईश्वरीय बल के साथ एकाकारता हो जाती है अगर सत्संग छोड़ के आप कुछ डिग्रिया पाकर पद पाकर सुखी होना चाहो नहीं है सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा है संसार दुखालय भगवान राम के गुरुदेव कहते वशिष्ठ महाराज हे राम जी किसी को आग लग जाए तो सुख तिन डाल डाल के आग बुझेगी नहीं अथवा आज के जमाने में किसी को आग लगे तो पेट्रोल पंप का फुवारा करने से आग बुझेगी नहीं और बढ़ेगी जैसे हाथी दल दल में फंसे तो और हिलचाल करने से और गहरा होता है ऐसे ही संसारी चीजों से जो संसार का दुख मिटाना चाहता है वो संसार में और गहरा चला जाता है हम बड़ी गलती करते जब दुख आता है तो दुख के भोगी बन जाते और संसारी साधनों से दुख को मिटाना चाहते इसीलिए दुख मिटते ही नहीं बदलते जरूर है दबते जरूर है मिटते नहीं एक दुख बदला न बदला मिटा न मिटा दूसरा दुख आ जाता है तो सुख में और आनंद में क्या फर्क सुख आता है दुख को दबा देता है हम उस समय दुख से जरा छुट्टी पा लेते हैं, लेकिन सुख की लालच और दुख से हमारा राग दिश और बढ़ता है हम दुख का सतुपयोग करें, दुख आया तो क्यों आया इसने दिया उसने दिया उसने दिया ये फरियाद न करें। आया है तो ममता से आया है खाने पीने की लापरवाही से बीमारी का दुख आया है बोलने की लापरवाही से झगड़े का दुख आया तो तु तुम्हें मैं अथवा प्रारब्ध वेग से उ... पहले के समय ना समझी से किए कर्म का फल दुख आया तो अब अच्छे कर्म करें तो दुख का सदुपयोग करके हम सावधान हो जाएं तो सदा के लिए दुख से छूट जाएं लेकिन हम दुख के लिए ये जिम्मेदार है इसने ऐसा करा बहू ने ऐसा करा खाला ने ऐसा किया खातिम ने ऐसा किया अब्बा ने ऐसा किया दूसरे को हम जिम्मेदार बनाने की गलती करते श्री कृष्ण कहते हैं दुखम वी योगी परमो मता दुख आ जाए उसका सदउपयोग करे सुख आ जाए सदउपयोग करे दुख सुख में सम रहे ऐसा योगी मेरी नजर में परम श्रेष्ठ है तो ऐसा योग आप घर बैठे कर सकते जंगलों में जाकर योग करने वाले योगियों को भी इतनी ऊंचाई नहीं मिल सकती जितनी ऊंचाई सुख दुख में सावधान रहने वाले व्यक्ति चाहे जंगल में हो चाहे बस्ती में हो सुख दुख में सावधान रहे दुख आए तो समझे के आया है आया है तो कोई न कोई गलती निकालने के लिए कोई न कोई आसक्ति निकालने के लिए कोई न कोई लापरवाही निकालने के लिए दुख आया है दुख का उपयोग करे दुख का भोगी न बने ऐसे ही सुख तो बोले उदार बनाने के लिए आया है दूसरों को सुख बांटने के लिए आया है और अल्लाह का भगवान का करने के लिए आया है। तो आपके लिए सुख भी साधन हो जाएगा दुख भी साधन हो जाएगा अगर सत्संग नहीं है तो सुख आपको खोखला बना के चला जाएगा सुख जाएगा तो दुख दे जाएगा दुख जाएगा तो सुख दे जाएगा दोनों आपको गेंद की ना इधर से इधर उधर से उधर करके जिंदगी खत्म कर देंगे तो युक्त कला सीख सुख का सतुपयोग करो उदार बनो दुख का सतुपयोग करो संयमी और सावधान बनो और बुद्धि का सतुपयोग करो कि ये आया और चला गया दुख सुख आया चला गया मान आया चला गया बचपन आई चली गई, जवानी आई चली गई, बीमारी आई चली गई, स्वास्थ्य आया चला गया लेकिन एक ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक उस सारी परिस्थितियों को जानती है उसको खोजो मिलेगा तो वो तो मैं हूं मेरे सामने ही बचपन आया और चला गया बचपन बदल गया बुद्धि बदल गई मन बदल गया तन बदल गया माहौल बदल गया लेकिन उसको जानने वाला नहीं बदला वो ज्ञान स्वरूप में मेरा आत्मदेव है जो ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है जो चेतन स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है वही आनंद मुंह में रसगुल्ला डाल दिया सोते सोते नींद में ज्ञान नहीं तो उसका पता नहीं खूब अच्छे महात्मा बैठे रेल में एक साथ लेकिन पहचानने कि इसी महाराज जी को हम देखना चाहते थे अभी तो धक्का हैं कि बाबा जरा सुखर के बैठो जरा जगा दो बाद में पता चला कि वही महाराजा आर अरे रखा बड़ा आनंद आया तो ऐसे महाराजों का महाराज सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप हमारे साथ में है लेकिन हम समझ रहे हैं इधर है उधर है उधर है उधर है हैदराबाद से कुछ मुसलमान लोग आए उसमें एक महिला थी मेरे से दीक्षाली उसने सूरत में और मेरे सामने देखती रही और आंसू की धार बहाती रही वो देवी मैंने कह क्यूँ क्या हुआ बोले बाबा वो अपने किसी मुर्शिद को मानती थी वो उन्होंने मुझे सपने में कहा कि जाओ सूरत में आपकी और उन्होंने भेजा जब मैं दीक्षा ले रही थी तो मेरे मुर्शिद आपके पास थे ना बाबा आप और मेरे मुर्शिद दोनों ने मुझे आज दीदार दिया मैं अब बाबा मुझे इश्क इलाही मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं क्या तुझे नहीं मिलेगा तो तू समझना मुझे भी नहीं मिला इश्क नूरानी इश्क मिजाजी सोला कला होती है ये सोलह कला है परमात्मा प्रेम इसे उर्दू शब्द में इश्क कह दो प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा तो मानो न मानो ये हकीकत है इश्क इंसान की जरूरत है नित्य नवीन रस आए नवीन आनंद आए नवीन माधुर्य आए जिनको इश्क इलाही मिल जाता है उनको स्वास्थ्य के लिए के ढूंढनी नहीं पड़ती इश्क अलह से ही नित्य नवीन स्वास्थ्य और आनंद के कण पैदा होते जिनको इश्क प्रेम भक्ति मिल जाती है उनको किताबी पोथे पढ़कर रटकर भाषण लिखकर नहीं आना पड़ता वे जो सहज में बोलते तो काराम बोलते अमी बोलते वेद बोलते जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन है मना तुम्हें शोध दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा दृष्टि श्रद्धा मई कृत्वा नहीं इंद्रष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्चित हरी देवा जगत उनका ज्ञान नित्य नवीन उभरता रहता है और उन्हें क्लबों में शराब खानों में बिस्की ब्रांडी या बियर की दुकानों पे भटकना नहीं पड़ता भांग भसूरी सुरा उतर जाये प्रभात नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात अपने शास्त्र बोलते पढ़ाई निंदा करने से बड़ा कोई पाप नहीं है लेकिन अभी विज्ञानी बोलते हैं आप दूसरे की निंदा करते हो ईर्षा करते हो घृणा करते हो तो आपके शरीर में न्यूरोपोपेटाइड नाम का द्रव्य बनता है जो हानि करता है एलडीएल नाम का एक रसायन पैदा होता है जो आपके शरीर को नुकसान करता है हाई बीपी लो बीपी हार्ट अटैक आदि आदि बीमारियां जो द्वेष से जलता रहता है उसका तो खाना भी खराब हो जाता है क्रोध स्वभाव बनने लगता है और आधा घंटा कोई क्रोध स्वभाव में रहे तो सवांश खून उसका पॉइजन हो जाता है तो दूसरे की निंदा ईर्षा क्रोध घृणा हम दूसरे की हानि करें उससे पहले हमारी हानि होने लगती तो ये पेम्पलेट बांटते घर घर में इसका पठन हो निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें सत्य बोलें झूठ त्यागे मेल आपस में करें हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हम को दीजिए